मिट्टी ही है आदमी मिट्टी का ही जोड़ है कल मिट्टी में ही गिर जाएगा मिट्टी से ही उठना है मिट्टी में ही खो जाना बीच में थोड़ी सी घड़ी का राग रंग है जैसे कोई पक्षी तुम्हारे कमरे में आ जाए एक वातायन से फड़फड़ाए है क्षण भर को और दूसरी खिड़की से बाहर हो जाए ऐसे ही खाक में जीवन का आना क्षण भर को फड़फड़ाना और दूसरी खिड़की से बाहर हो जाना थोड़ी देर को तुम्हारी आत्मा के संपर्क में खाक भी जीवित हो उठती है वो जीवन उधार है इसे मैं फिर से दोहरा दू क्योंकि यह सत्य बहुत गहरे में संभाल के रख लेना जरूरी है शरीर तुम्हारा जीवन नहीं है तुम्हारे कारण शरीर में जीवन है वो झलक है तुम्हारी जैसे कोई दिया जला है और पास में एक दर्पण रखा हो तो दर्पण से भी दिए की ज्योति दिखाई पड़ने लगे दर्पण में भी दिए की ज्योति झलके और दर्पण से भी प्रकाश का विकिरणन हो ठीक ऐसे ही तुम्हारे भीतर जीवन का एक सूत्र उतरा है एक पक्षी आत्मा का उसके संपर्क में उसके सानिध्य में मिट्टी भी तुम्हारी देह की जीवित मालूम होती शरीर के दर्पण में उसकी ज्योति झलकती है यह क्षण भर का खेल है इसमें तुमने अगर शरीर को ही जीवन मान लिया तो तुम भटक जाओगे और अगर तुमने पहचान लिया है जीवन का मूल स्रोत कहां तो तुम शरीर का उपयोग कर लोगे शरीर के तुम मालिक रहोगे शरीर तुम्हारा मालिक ना हो पाएगा फरीदा खाक न निंदिए फरीद कहता निंदा मत करो शरीर की सभी ज्ञानियों ने यह कहा है और जिन्होंने इससे विपरीत कहा हो वो ज्ञानी नहीं शरीर की निंदा करने वाले लोग ज्ञानी नहीं क्यों क्योंकि शरीर की निंदा का मतलब ही यह है कि तुम शरीर से अभी मुक्त नहीं हो पाए निंदा हम उसी की करते हैं जिससे हम भयभीत होते हैं। निंदा हम उसी की करते हैं जिससे हम जकड़े होते हैं और छूट नहीं पाते निंदा हम उसी की करते हैं जो हमें बलवान मालूम पड़ता है शक्तिशाली मालूम पड़ता है और हम पर कब्जा किए होता है निंदा हम उसी की करते हैं जिससे हम हार जाते हैं निंदा हम उसी की करते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते जो बेबूज है और जिसके साथ हमारी हजार पराजय की कथाएं लिखी निंदा हारे हुए आदमी का रोष तो जिन्होंने शरीर की निंदा की है समझ लेना कि वो शरीर से डरे हुए शरीर की वासना से भयभीत शरीर की कामना से शरीर की तृष्णा से उनके हाथ पैर कपड़े उनका प्राण डमाडोल है वो जानते हैं कि शरीर ने अगर पुकार दी तो वो उसके पीछे चल के रहेंगे आत्मा की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं पड़ती अगर किसी तरह उन्होंने अपने को शरीर से रोक भी रखा है तो वो रोकना जबरदस्ती का है बोध का नहीं वो रोकना किसी समझ पैदा नहीं हुआ है वो रोकना किसी लोभ से पैदा हुआ है वो निरंतर शरीर की निंदा करेंगे वो शरीर को गाली देंगे वो शरीर की दुश्मनी सिखाएंगे वो तुमसे कहेंगे लड़ो शरीर से हार मत जाना शरीर से लड़ना पागलपन है शरीर तो खाक है ये तो ऐसे ही जैसे दर्पण में झलकी हुई ज्योति से कोई लड़े निपट पागलपन है वहां कुछ है ही नहीं लड़ने को शरीर ने तुम्हें कभी भरमाया नहीं है भटकाया नहीं है अगर तुम भटके हो भरमाए गए हो तो अपनी ही मूर्छा के कारण कि तुमने शरीर को सब कुछ समझ लिया इसमें शरीर का कोई कसूर नहीं है तुम्हारी ही भूल है ज्ञानियों ने परम ज्ञानियों ने शरीर की निंदा नहीं की बल्कि उन्होंने तो शरीर की प्रशंसा की है उन्होंने तो शरीर को मंदिर कहा है उन्होंने तो कहा शरीर अद्भुत है बड़ा रहस्यपूर्ण मिट्टी है फिर भी सत्तर वर्ष तक जीवन की लीला का खेल चलता है ना कुछ है खाक है फिर भी बड़े पुल खेलते हैं फरीदा खाक ना निंदी मिट्टी की निंदा मत करो मत करना मिट्टी के बराबर और क्या है खाक जेड़ो न कोई जीते जी हमारे पैरों के तले मरने के बाद हमारी छाती के ऊपर और दोनों के बीच भी तुम जो बचोगे वो भी तो खाक है नीचे भी खाक ऊपर भी खाक बीच में भी खाक वो पक्षी जो आत्मा का है वो तो उड़ चुका होगा शरीर घर है थोड़ी देर का विश्राम है वहां रात भर को रुक रहे हैं सुबह मुर्गा बांग देगा और चल पड़ेंगे जिसने शरीर को विश्राम से ज्यादा समझा वो भूला जिसने शरीर को रात का विश्राम समझा है एक सरायमानी उसके जीवन से प्रकाश ज्यादा दूर नहीं इब्राहिम की कथा है मुझे बड़ी प्रीति कर वो बैठा है अपने सिंहासन पर और एक आदमी आ के द्वार पर झगड़ा करने लगा एक फकीर उसे आवाज सुनाई भी पड़ने लगी वो फकीर ये कह रहा है रास्ता दो मुझे तुम रोकने वाले कौन हो पहरेदार से झंझट कर रहा है मैं रुक कर रहूंगा इस सराय में मैं आज रात विश्राम करूंगा पहरेदार ने उसे कहा कि तुम पागल हो ना हो अजनबी हो यह महल है सम्राट का निवास गृह कोई सराय नहीं सराए भी है तुम बस्ती में जाके खोज लो पर वो जिद किए आखिर सम्राटन को भी उस उत्सुकता हुई कि आदमी है कौन जो सुनता ही नहीं और कहे चला जाता है और उसकी आवाज में भी बड़ी मिठास है और उसकी आवाज में कोई एक गहरा आकर्षण कि सम्राटन का इस आदमी को भीतर आने दो वह आदमी भीतर आया उसकी चाल में भी बड़ी खूबी उसकी शान और है फकीर की शान निर अहंकारी की शान विनम्र की शान वहाँ के खड़ा हो गया सम्राट भी का लगा उसके सामने बैठा था सिंहासन पर उसने कहा तुम क्यों जिद कर रहे हो क्या मामला है ये महल है मेरा निवास स्थान तुम्हें सुना ही नहीं पड़ता पहरेदार कहे जा रहा है उस फकीर ने सम्राट को गौर से देखा उसकी आंखें सम्राट को आर पार बेच गई उसने कहा कि इसके पहले भी मैं आया था तब मैंने इसी सिंहासन पर किसी और को बैठे देखा था सम्राट ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है वो मेरे पिता थे उनका स्वर्गवास हो गया उस फकीर ने कहा मैं उसके भी पहले आया था तब मैंने किसी और को बैठे देखा था सम्राट ने कहा वो भी ठीक है तुम आदमी पागल नहीं हो वो मेरे पिता के पिता थे वो जा चुके और फकीर हंसने लगा और उसने कहा जब मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें पक्का है कि तुम मुझे यहां बैठे मिलोगे तुम्हारा बेटा तो ना मिलेगा कि कहेगा कि वो मेरे पिताजी थे इसलिए तो मैं इसको सराय कहता हूं तीन बार आया अलग अलग लोगों को ठहरे पाया इसको मैं निवास कैसे कहू कहते हैं इब्राहिम के जीवन में जैसे बिजली कोंद गई किसी ने झकझोर के जगा दिया उठ के खड़ा हो गया उसने कहा तुम्हारी बात ठीक है तुम रुको मैं जाता हूं इब्राहिम ने घर छोड़ दिया इब्राहिम फकीर हो गए लोग उससे पूछते कि क्या हो गया है का कुछ हुआ नहीं समझ आ गई बात तो ठीक ही है जहां दो दिन रुकते हैं और आठ जाना पड़ता है उसको क्या घर मानना वो बस्ती उसने छोड़ दी वो मरघट में रहने लगा लोग पूछते कि मत रहो घर में कम से कम बस्ती में तो रहो वो कहता बस्ती में ही रह रहे हैं क्योंकि यहां जो बसा है कभी नहीं उजड़ता और तुम जिसे बस्ती कहते हो वो मरघट है मरने वालों की भीड़ लगी है वो वहां सबका मौका आने को है सब अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो तो मरने वालों का कतार है क्यू लोग मर रहे तुम जिसे बस्ती कहते हो वो मरघट है और यहां मैंने बसती पाई अपनी अपनी कब्र में लोग सोए हैं कभी कोई हटता नहीं सब बसे अब इनको कोई उजाड़ ना सकेगा वहां तो प्रतिदिन उजाड़ना होता रहेगा कोई मरेगा कोई आएगा कोई जाएगा उसे तुम क्या बस्ती कहते हो फरीदा खाक न निंदीये खाक जेड़ न कोय मिट्टी की निंदा मत कर फरीद मिट्टी जैसा और कुछ भी नहीं जीव दिया पैर तले मु ऊपर होई जिंदा जिंदा पैरों नीचे मरने के बाद सिर के ऊपर यही है बिछावन यही है ओढ़नी इसी से है उठना इसी में है खो जाना इसकी निंदा मत कर इसको पहचान और ये तुम समझ लो जिसकी तुम निंदा करोगे उसे तुम पहचान ना पाओगे निंदा का धुआं ही आंखों को अंधा कर देता है निंदा का भाव ही समझ को धुंधला जाता है तुमने कभी दुश्मन को गौर से देखा दुश्मन को गौर से देखने का मन ही नहीं होता तुमने कभी दुश्मन की आंख में आंख डाल के देखा नहीं आंख में आंख तो लोग प्रेमियों की डालते हैं दुश्मन से तो तुम बच के गुजर जाना चाहते हो वो दिखाई ही न पड़े तुम आंख बचा लेते हो जिस राह से दुश्मन निकलता हो तुम उस राह से लौट आते हो तुम उसकी गंध भी नहीं पड़ने देना चाहते अपनी नाक में तुम उसकी छाया भी नहीं छूना चाहते और यही भीतर की भी दशा है जिसकी भी तुमने निंदा की और जिसको तुमने शत्रु समझा तुम्हारी पीठ हो जाएगी उसकी तरफ और जब समझना हो तो सन्मुख होना जरूरी है पीठ कर लोगे विमुख हो जाओगे समझोगे क्या खाक जिस चीज को भी समझना हो निंदा मत करना निंदा करने से नासमझी भूत होती है टूटती नहीं मनुष्य जाति ने काम वासना की निंदा की है और काम वासना ने मनुष्य जाति को पकड़ लिया गर्दन से मनुष्य को काम वासना की कोई समझ नहीं निंदा है निंदा के कारण ही समझ नहीं जब समझ नहीं है तो काम वासना और जोर से पकड़ती और जोर से पकड़ती तो मन में और निंदा का स्वर उठता है निंदा का स्वर बढ़ता है समझ कम होती चली जाती और लोभ को आदमी ने पकड़ा है निंदा के कारण और निंदा के कारण लोभ ने आदमी को पकड़ा हुआ है क्रोध ने आदमी को पकड़ा हुआ है निंदा के कारण एक बात अत्यंत मूलभूत है जीवन में मुक्ति आती है समझ से समझ आती है वस्तुओं के साक्षात्कार से निंदा भरी आंख नहीं चाहिए बुरा भला मत कहना चीजों को देखना जैसा उनका स्वभाव है उनके वस्तु रूप में उन्हें पहचानना अगर तुमने उनको ठीक से पहचान लिया उसी पहचान से तुम्हें पंख लग जाएंगे मुक्ति के महावीर का बड़ा प्रसिद्ध वचन है किसी ने पूछा कि हम क्या समझें क्या है धर्म जिसकी तुम सदा चर्चा करते हो तो महावीर ने कहा बत्थु सहावो धम वस्तु का स्वभाव समझ लेना धर्म आदमी को समझाने की वस्तु का स्वभाव समझ लेना धर्म तो महाविन्य का जिसका तुम स्वभाव समझ लो उसी से मुक्त हो जाते धर्म मोक्ष समझते जाओ काम वासना समझ ली गिर गई क्रोध समझ लिया गिर गया शरीर को समझ लिया शरीर के तुम भीतर रहते हुए बाहर हो गए शरीर में होते हुए पार हो गए फरीदा खाक न निंदिये खाक जेर न जीव दिया पैरा तले मुइया ऊपर हो मत निंदा कर शरीर की मत निंदा कर मिट्टी की मत निंदा कर राह की उसके बराबर और कुछ भी नहीं वही तेरा चादर वही तेरा बिछावन फरीदा जहां लब था किया लब था कूड़ा नेह फरीद कहते हैं जहां लोभ है वहां प्रेम कहाँ से होगा लोभ होगा तो प्रेम वहां झूठा होगा टूटे छप्पर के नीचे वर्षा में तू आखिर कितने दिन गुजारेगा किचरू झट लगाइए छप्पर तो में ये वचन बड़ा वैज्ञानिक है इसको ठीक से विश्लेषण करें फरीद कहते हैं जहां लोभ है वहां प्रेम कहां से होगा तुम अगर परमात्मा के द्वार पर भी गए हो तो लोभ के कारण गए हो हालांकि तुम प्रेम के गीत गाते गए हो तुम्हारे गीत झूठे हो गए क्योंकि जहां लोभ है वहां प्रेम होता ही नहीं तुमने अगर पत्नी को पति को बेटे को भाई को प्रेम किया है तो लोभ के कारण किया है कोई अपेक्षा है कोई दूर की आशा है जो पूरे होने की संभावना है कोई मांग है तुम्हारी कोई वासना है तुम कुछ पाना चाहते हो बस लोभ आया प्रेम असंभव हो गया क्योंकि लोभ और प्रेम की यात्रा विपरीत है लोभ मांगता है प्रेम देता है लोभ छीनता है प्रेम बांटता है लोभ कब्जा करता है प्रेम समर्पण करता है लोभ मालकियत चाहता है प्रेम मालकियत देता है लोभ झुकाता है प्रेम झुकता है लोभ दूसरे को तोड़ता है मिटाता है प्रेम दूसरे को बनाता है संवारता है लोभ अपने लिए दूसरे को मिटाने को तैयार होता है प्रेम दूसरे के लिए अपने को मिटाने को तैयार होता है उन दोनों की यात्राएं बड़ी भिन्न वो विपरीत स्वभावी जब तक लोभ है फरीद कहते हैं वहां प्रेम ना हो सकेगा प्रेम की संभावना ही तब जब लोभ गिर जाए जिसने लोभ को पहचान लिया और लोभ को गिरा दिया उसके जीवन में प्रेम का आविर्भाव होता है प्रेम लोभ का अभाव है इसलिए तुम लोभी आदमी को कभी प्रेमपूर्ण ना पाओगे कृपण को कभी तुम प्रेमपूर्ण पूर्ण पाओगे जिसकी धन पर पकड़ है उसको तुम प्रेमपूर्ण पाओगे असंभव जिसकी पद की आकांक्षा है उसे तुम प्रेम पूर्ण पाओगे कोई उपाय नहीं महत्वाकांक्षी प्रेम कर ही नहीं सकता वो कहता है पहले महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए फिर देख लेंगे ये प्रेम वगैरह अभी रुक सकते हैं इतनी कोई जल्दी नहीं दुनिया में और भी बहुत काम है ये प्रेम तो ऐसा है देख लेंगे निपट लेंगे आखिर में ज्यादा से ज्यादा एक मनोरंजन होगा लेकिन बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं वो पहले पूरी करनी वो पूरी हो जाएं फिर प्रेम कर लेंगे सिकंदर प्रेम नहीं कर सकता पहले दुनिया जीतनी जीत लेगा तब नेपोलियन प्रेम नहीं कर सकता यद्यपि नेपोलियन बड़े प्रेम पत्र लिखता है उसने बड़े सुंदर प्रेम पत्र लिखे उसने अपनी पत्नी जोसेफाइन को जैसे प्रेम पत्र लिखे शादी किसी पति ने कभी लिखे लेकिन वह सब झूठे जोसेफाइन उनके धोखों में नहीं पड़ी रोज युद्ध के मैदान से चाहे आधी रात को उसे समय मिले वो रोज पत्र लिखता है जोसेफाइन को उसमें कभी भूल चूक नहीं होती वो नियम से लिखता है रोज नगर जीतता है नए और जोसेफाइन के पैरों में चढ़ाता है पत्रों में लिख देता है आज ये नगर जीता तेरे पैरों में समर्पित लेकिन जोसेफाइन को इससे धोखा ना हुआ वो किसी और के प्रेम में पड़ गई एक साधारण सिपाही के प्रेम में पड़ गई जब नेपोलियन वापस लौटा तो उसे भरोसा ना आया कि जिस स्त्री के लिए मैंने सारी दुनिया को जीत के चरणों में चढ़ाने की कोशिश की वो किसी एक साधारण सिपाही को प्रेम कर सकती उसने जोसेफाइन को पूछा जोसेफाइन ने कहा कि तुम्हारे प्रेम पत्र तो सुंदर है लेकिन लो भी महत्वाकांक्षी तो प्रेम कर नहीं सकता वो सब बातचीत है मजा तो तुम्हें नगर जीतने का है मैं तो बहाना हूं मैं न भी हूं तो भी तुम नगर जीतोगे ये तो सिर्फ बातचीत है ये तो कहने का ढंग है एक शैली कि तेरे चरणों में जीत तो तुम रहे हो तुम संसार के जीतने के लिए मुझे छोड़ के चले गए हो तुम मुझे पाने के लिए संसार को छोड़ के नहीं आ सकते हो तुम कहते हो आऊंगा आऊंगा अभी थोड़ी जीत और बाकी है ये एक देश और हड़प लू तब आता हूं लेकिन अगर तुमने मुझे प्रेम किया होता तो तुम कहते सारी दुनिया व्यर्थ है तुम मेरे पास हुए होते तुमने मुझे प्रेम दिया होता लोग प्रेम कर ही नहीं सकता लोग दिखावा बहुत करता है पति हीरे जवहरात ले आता है पत्नी के लिए वो कहता है देखो कितना प्रेम करता हूं इतने हीरे जवाहरात तुम्हारे लिए लाए और प्रेम क्या है लेकिन हीरे जवहारात पत्थर हृदय का एक कण भी सभी हीरे जवाहरातों से ज्यादा मूल्यवान है उसका तो पत्नी को कहीं कोई पता नहीं चलता वो बड़े महल खड़े कर देता है लेकिन उस प्रेम का कोई पता नहीं चलता ये महल ये ही रे जवरत पत्नी ये सब महत्वाकांक्षा की दौड़ है पत्नी भी एक सजावट है महल में पत्नी से कहता है महल तेरे लिए बनाया अगर महल से बातचीत हो सकती होती तो वो कहता कि पत्नी तेरे लिए लाए और अगर उसके हृदय को समझो तो महल भी अपने अहंकार के बढ़ावे के लिए है पत्नी भी अपने अहंकार के बढ़ावे के लिए वो सब खेल तो का है महत्वाकांक्षी का अर्थ है अहंकारी जो कहता है मैं बहुत बड़ा हो जाऊं तभी मुझे तृप्ति मिल सकती है प्रेम का अर्थ है झुकने को राजी, मैं इतना छोटा हो जाऊं कि मेरा पता ही ना चले जब तुम ना कुछ हो जाते हो तब प्रेम की तुम पे वर्षा होती जितने तुम ज्यादा होते जाते हो घने होते जाते हो जितना मजबूत पत्थर की तरह तुम्हारा अहंकार होता जाता है वर्षा तो तब भी होती रहती है लेकिन बह जाती है तुम सूखे के सूखे रह जाते हो फरीद कहते हैं जहां लोभ है वहां प्रेम कहां से होगा साधारण जीवन में भी ये सच है और धार्मिक जीवन में तो और भी गहराई से सच है कभी मंदिर लोभ के कारण मत जाना अगर लोभ के लिए ही जाना तो बाजार जाना मंदिर जाने की क्या जरूरत है लेकिन तुमने बाजार में ही मंदिर बना रखे तुम्हारे मंदिर तुम्हारे बाजार का ही विस्तार है दुकान पर भी तुम लोभ के कारण ही जाते हो और मंदिर भी तुम लोभ के ही कारण जाते हो तो मंदिर तुम्हारे दुकान का ही एक हिस्सा है और अगर तुमसे कहा जाए चुन लो भूकंप आ रहा है दुकान बचाओगे कि मंदिर तुम कहोगे दुकान बचाएंगे तुमसे कहा जाए चुन लो दो में से एक तो तुम कहोगे मंदिर तो हमारे दुकान का ही एक दफ्तर है एक दुकान का ही विभाजन है वो हमारे बैंक का ही एक कोना है उसको क्या बचाने का सवाल है बैंक को ही तुम बचाओगे तुम्हारे घर में आग लग जाए तो तुम शंकर जी की पिंडी को बचा के बाहर भागोगे कि तिजोड़ी को बचा के बाहर भागोगे शंकर जी की कौन फिक्र करेगा दूसरा बाजार से खरीद लेंगे और पिंडी ही है उसका लेना देना क्या है तिजोड़ी तुम बचाओगे तुम थोड़ा सोचना अपने संबंध में अगर तुम्हें लगे कि मंदिर तुम्हारे लोभ का ही विस्तार है तो मंदिर को तुमसे अब तक कोई संबंध ही नहीं हुआ तुम मंदिर की तरफ आंख ही नहीं उठी लोभ का प्रेम से कोई संबंध नहीं है जहां लोभ नहीं वहीं प्रेम का विरभाव है, प्रेम अलोभी चित्त दशा है कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है। जो मिला है उसका अहोभाव है यही काम और प्रेम का फर्क है काम में लोभ है काम चाहता है कुछ मिल जाए वासना है काम कहता है अभी जितना हूं वो काफी नहीं हूं थोड़ा और मिलना चाहिए प्रेम कहता है जितना हूं जरूरत से ज्यादा हूं थोड़ा बांटू थोड़ा हल्का हो जाऊं प्रेम तो ऐसा है जिसे खिला हुआ फूल है सुगंध को बिखेर देता है जला हुआ दिया है रोशनी को बिखेर देता है सुबह का गीत गाता पक्षी है बांटता है अकार बांटता है क्योंकि कारण आया कि लोभ आया तुम कभी मंदिर गए हो आकार, सहज आनंद भाव से कुछ मांगने नहीं सिर्फ परमात्मा को धन्यवाद देने के तूने पात्रता से बहुत ज्यादा दिया है कभी ऐसे ही गए हो मंदिर में चुपचाप बैठने को न कुछ मांगने को था ना कुछ कहने को था दो घड़ी बिताने उसके सानिध्य में कोई लेनदेन का संबंध नहीं तब तुम्हें पहली दफा प्रार्थना का प्रेम का थोड़ा सा स्वाद अनुभव आएगा और तब तुम्हें कोई फर्क ना पड़ेगा मस्जिद में चले जाओगे तो भी मंदिर गए तो भी गुरुद्वारा गए तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा तुम मंदिर ही जाते हो मस्जिद नहीं जाते क्योंकि वो भी लोभ का ही हिस्सा है तुम सोचते हो हिंदू हो हिंदू भगवान से ही कुछ मिल सकता है ये मुसलमानों का अल्लाह है तुम्हारी क्या खाक फिक्र करेगा तुम्हारे लिए वो द्वार बंद तुम जैन हो तो तुम हिंदू के मंदिर न जाना चाहोगे क्या फायदा है अपने भगवान के पास जाओ जिससे नाता रिश्ता है उससे कुछ मिलने की संभावना है लोभ के कारण ही तुम्हारे मंदिरों के विभाजन अपने के पास जाओ परा ऐसे क्या मिलेगा वैसे ही जैसे बच्चा भूखा हो तो अपनी माँ के पास भागेगा हर किसी की माँ के पास थोड़ी भागा जाएगा क्योंकि बच्चा जानता है अपनी माँ के पास जाएगा तो दूध मिलेगा दूसरे की माँ के पास जाएगा दुधकारा जाएगा बच्चा भी लोभ के कारण माँ के पास जा रहा है तुम हिंदू हो तो मंदिर जाते हो मुसलमान हो तो मस्जिद जाते हो पर लोभ के कारण ये भेद है अगर तुम सिर्फ परमात्मा के पास होने गए हो कुछ मांगने नहीं सिर्फ धन्यवाद देने गए हो तो क्या फर्क पड़ता है हिंदू का परमात्मा की मुसलमान का परमात्मा तब परमात्मा एक है प्रेम के लिए परमात्मा एक है लोभ के लिए परमात्मा अनेक है क्योंकि लोभ को तो हिसाब बिठाना है किससे मिल सकेगा तो ना तो रिश्तेदारी जोड़नी है प्रेम को कुछ प्रयोजन नहीं है धन्यवाद देना है कहीं से भी दे देंगे